तियोनुवाकह त्रयोदशम सुक्तम भावार्थ इंद्र बल बढ़ाने के लिए यज्ञ आत्मा पवित्र कार्य करता है पवित्र कार्य से बल बढ़ता है भावार्थ वह इंद्र उत्तम यशवाला एवं अंतरिक्ष में रहने वाले शत्रुओं को जीतने वाला है दुखों से पार करने वाला तथा शत्रुओं को जीतने वाला बड़ा होता है भावार्थ उस बलवान इंद्र को अन्न प्राप्त होने वाले युद्ध के लिए सहायतार्थ बुलाता हूँ। सुख के लिए हमारे पास आ जाओ। परमात्मा के निकट होने से आनंद मिलता है। भावार्थ हे स्तुति के योग्य इंद्र, यज्ञ में दी गई या सोमाहुत तेरे लिए बह रही है। तू इस रस को पीकर प्रसन्न हो। भावार्थ हे इंद्र हम तुझे सोन देते हैं तथा यही तुझसे मांगते हैं कि हमें वही धन दे जो हमें सुख प्राप्त कराने वाला है धन सदैव सुख देने वाला ही होना चाहिए भावार्थ जब इंद्र शत्र को पराजित करने के लिए जाता है तब स्तोता उसके स्तुति करते हैं उन स्तुतियों से इंद्र का बल पेनों की शाखाओं की भां इसी प्रकार राष्ट्र का राजा जब शत्रुओं से युद्ध करने जाए तब कवि लोग अपनी कविताओं से राजा तथा सैनिकों का सामर्थ्य एवं उत्साह बढ़ाएँ भावार्थ हे इंद्र तुम हमारी उत्तम स्तुतियाँ सुनो तथा हमारे बीच में जो उत्तम कार्य करने वाला हो उसे ही धन दो भावार्थ जब ज्योलोक के स्वामी इंद्र की स्तु तब ये स्तुतियाँ उसकी ओर उसी प्रकार बहती हैं जिस प्रकार नीचे स्थान की ओर नदियाँ, भावार्थ वह इन सबको वश में करने वाला और मानवों का एक ही राजा है अपने इंद्रियां आदि को वश में रखने वाला मानवों का उत्तम राजा होता है। भावार्थ शत्रु का पराभव करने वाला अपने भक्त के घर जाता है राजा को भी अपने अनुयायियों के घर जाकर समय समय पर उनकी पूछताछ करनी चाहिए भावार्थ हे उत्तम बुद्धिवाले इंद्र तुम अपने तेजस्वी घोड़ों से हमारे यज्ञ में आओ क्योंकि तुम्हारा आना कल्याणकारक है महापुरुषों का किसी के घर जाना सदैव कल्याणकारक ही होता है। भावार्थ हे बलवान एवं सब पुरुषों के पालक इंद्र, तुम इस तोताओं और विद्वानों को धन दो, राजा बलशाली और सब पुरुषों का पालक हो, तथा वह ज्ञानियों को धन देकर उनका पालन पोषण करे। भावार्थ मैं प्रातः काल, मध्यान, अर्थात् सब समय इंद्र क प्रार्थना करनी चाहिए, भावार्थ हे इंद्र, तू हमारे पास आ तथा सोम पान करके हमारे यज्ञ को विस्तृत कर, भावार्थ हे इंद्र, दूर से, पास से या अंतरिक्ष से, अर्थात् सब ओर से हमारा संरक्षण करो, भावार्थ यज्ञ करने वाली प्रजाएँ इंद्र में रमती हैं, यज्ञ करने वाले इंद्र में स्नेह रखते हैं तथा यज्� भावार्थ जिस प्रकार वृक्ष की शाखाएं वृक्ष के आस्त्रे में रहती हैं उसी प्रकार सभी लोग इसी इंद्र के आश्रे से रहते हैं भावार्थ यज्ञ में देवों ने इस इंद्र की स्तुति की थी उसी इंद्र को हमारी स्तुतियां भी बढ़ाएं भावार्थ इंद्र के नियम के अनुसार चलने वाला एवं रितु के अनुसार आचरण करने व भावार्थ ज्ञानी जहाँ मन लगाते हैं रुद्र का वही महान बल लोकों में विख्यात हो रहा है भावार्थ इंद्र से मित्रता करने वाला सब शत्रुओं को जीत लेता है भावार्थ हे इंद्र तू अपने स्तोता को गाय घोड़े आदि पशु प्रदान करके उसे जंद सुखी कर भावार्थ इंद्र सदैव तरु रहता है वह कभी वृद्ध नहीं होता। ऐसे इंद्र को सभी उत्साहित करें, भावार्थ अनेकों द्वारा प्रशंसित उस इंद्र की हम स्तुति करना चाहते हैं। वह आकर हमारे पास बैठे, भावार्थ हे इंद्र अपने संरक्षण के साधनों से हमें बढ़ाओ तथा पोषण अन्न हमें दो। अन्न वही है जो पोषण करता है। भावार्थ यह इंद्र देव उसकी इष्टतिकरने वाले यज्ञकर्ताओं का संरक्षण करने वाला है उसके संरक्षण को प्राप्त करने की कामना से मैं भी उसकी इष्टतिकर्ता हूँ भावार्थ हे इंद्र एक साथ रहकर आनंदित होने वाले एवं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करने वाले घोड़ों से हमारे पास आओ घोड़े ऐसे हों जो स इंद्र जो तुम्हारे वीर सहायक हैं, वे शत्रुओं को रुलाने वाले हैं तथा शोभा से युक्त हैं। प्रजाएं भी इन मर्दों की सहायता प्राप्त करें। राजा के भी जो सहायक हों, वे वीर एवं शत्रुओं को रुलाने वाले हों और सदैव सजे धजे रहें, वे सभी प्रजा की मदद करने वाले हों। भावार्थ शत्रुओं को पराजित करने वाले वीर सैनिक जुलूक को प्राप्त करते हैं, अर्थात् उनका यश जुलूक तक पहुंचता है, इन वीरों से रक्षित होकर प्रजाएं यज्ञ के शुभकारे को मिलकर करती हैं। भावार्थ प्राची दिशा में सूर्य के उदय होते ही विद्वान लोग यज्ञ शुरू करते हैं उन यज्ञों में दूर दृष्टि वाले जानी इंद्र की स्तुति करते हैं भावार्थ हे इंद्र तुम्हारा रथ एवं घोड़े सभी बलशाली हैं तथा तुम स्वयं भी बलशाली हो अतः तुम्हारी इस्तुति इस्तोता की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वीरों के सभी साधन बलवान हों तथा व्यस्तयन भी बलवान हों। भावार्थ इंद्र के लिए सोम पीसने के साधन सोमरस उसे पीने से उत्पन्न होने वाला आनंद यज्ञ एवं यज्ञ में की जाने वाली इस्तुति सभी बलदायक हैं। भावार्थ हे इंद्र चूँकि तुम अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को ध्यानपूर्वक सुनते हो तथा उसके प्रत्येक कामनाओं को पूरा करते हो अतः मैं बलशाली होते हुए भी तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। चतुर दशम सुक्तम भावार्थ यह इंद्र सभी धनों का अकेला ही अधिपति है अतः उसकी उपासना करके मैं भी धन का कहीं के पास न रहे, बल्कि सबके पास बहता रहे। भावार्थ, यदि मैं गायों का स्वामी बनू, तो इस विद्वान को धन दे दूं। मुझे धन मिलेगा, तो मैं उसका दान सज्जनों को करूंगा। भावार्थ इंद्र की इस्तुति करने से सभी प्रकार के पशु आदि धन मिलते हैं। इस्तुति करने से वाणी शुद्ध होती है तथा वाणी के शुद्ध होने से हर प्रकार का ईश्वर्य मिलता है। भावार्थ हे इंद्र, जब प्रशंसित होकर तुम यजमान को धन देना चाहते हो, तब तुम्हारे धनदान को ना देव रोक सकता है ना मनुष्य, अर्थात भावार्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जब द्विलोक एवं पृथ्वी लोक का विस्तार किया, तब पृथ्वी पर यज्ञ होने लगे तथा उन यज्ञों में ईश्वर की स्तुति गाई जाने लगी। भावार्थ इंद्र के संरक्षण भक्त की सम्पन्नता बढ़ाने वाले, उसे भौतिक एवं ईश्वरीय से युक्त करने वाले हैं, ऐसे संरक्षण की सब का� भावार्थ इंद्र ने सोम के उत्साह में बल को मारा उसने प्रकाशमान अंतरिक्ष को फैलाया भावार्थ इंद्र ने गुहा में छिपकर रखी हुई गायों को बाहर निकाला और बल को नीचे मुहवाला किया विद्युत ने काले बादल रूपी गुहाओं में छिपी हुई प्रकाश किरणों को बाहर निकाला तथा बादल को नीचे की ओर मुहवाला करके जो लोक तथा उसमें नक्षत्रों को इस प्रकार ध्यानता से स्थिर कर दिया है कि आज तक भी कोई उन्हें गिरा नहीं सका है। भावार्थ जिस प्रकार समुद्र की लहरें सदैव उत्तेजित होकर उछलती रहती हैं उसी प्रकार वीरों के हृदय में उत्साह सदैव छलकता रहे भावार्थ हे इंद्र तुम इस तोत्र को बढ़ाने वाले तथा इस तोताओं का कल्याण करने वाले हो वीर राजा सदैव अपने अनुयायियों का कल्याण करे भावार्थ उत्तम एवं सुंदर रूप इंद्र ने समुद्र में झाग से नमुच का सिर काट डाला। नमुच का अर्थ है जल्दी ना जाने वाला ऐसा रोग। रोग समुद्र के झाग के अनुपान से विनष्ट हो जाता है। भावार्थ इंद्र ने अपनी माया के बल से द्विलोक पर चढ़ने की कामना करने वाले राक्षसों को अच्छी तरह नष्ट किया। बादल असुर हैं जो विविध रूप ध बिजली उन बादलों को कंपाकर नीचे गिरा देती तथा उन्हें नष्ट कर देती है। भावार्थ हे इंद्र, तुमने सोमयाग न करने वालों के तथा परस्पर विरोध से भिन्न भिन्न मार्गों से जाने वालों के संगठन को नष्ट किया। यज्ञ न करने से समाज का संगठन नहीं होता तथा संगठन या अखंडता के न होने से समाज नष्ट हो जात